नमस्कार आप सुन रहे हैं देसी जायका पूजा के साथ बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है खिली हुई धूप निकली है और टेम्परेचर बहुत कम इट शोज़ कि अगर हम अपना एटीट्यूड अच्छा रखें ना तो थोड़ी अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो भी चीज़ ठीक हो जाती है जैसे अभी अभी मुझे पैनिक अटैक हो रहा था कि कैसे प्रोग्राम को शुरुआत करूँगी <laughs> बट आपसे मिलने की जो लगन है ना

उसने सब चीज़ ठीक करा दी तो चलिए हम वापस आ गए आपसे मिलने यहाँ नमस्कार डब्ल्यू आर एफ एन एल पी पास को रेडियो फ्री नेशवल 103.7 और 107.1 ओ पर आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका जिसमें थोड़ी बातें और थोड़े गाने लेकर आज आपके साथ मैं हूँ पूजा देसी जायका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार

ऐसा लग रहा है जैसे हम न जाने कितने दिनों बाद आपसे मिल बातें कर रहे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने नए साल का स्वागत खूब धूम और नए सपनों के उत्साह के साथ किया होगा हमारे नए साल की शुरुआत हुई थी भारत में जी हाँ मैं वहाँ गई हुई थी और पंद्रह दिन ऑलमोस्ट वहाँ थी और वहाँ देश पहुँच व्यस्तताओं का क्या आलम रहता है

इससे तो आप सब बखूबी वाक, वाकिफ होंगे बस इसलिए आपसे कोई बात कोई वीडियो कुछ नहीं हो पाया पर एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके मनोरंजन के लिए देसी जायका के इस एक घंटे में आपके लिए अपना दिल लेकर कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं इस गाने से

हमने भी आपकी शिकायत पे गौर किया और हम वापस आ गए अपना दिल लेकर यहाँ पर आ, आ, ये गाना जो अभी हमने सुना ये था आमिर खान रवीना टंडन के साथ तांगे में और गीत था 1994 की फ़िल्म अंदाज़ अपना अपना से आ, बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और ओके बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे तुषार भाटिया का

संगीत था और आवाज़ वीकी मेहता बहरोस चैटर्जी की आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका रेडियो फ्री नेशनल पर आपके साथ मैं हूं पूजा और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस बार मेरे नए साल की शुरुआत हुई थी भारत में कहने को तो आई एम बैक ही लेकिन दिल का एक हिस्सा हर बार की तरह अभी भी वहीं अटका हुआ है

कल यानी जनवरी 26 को पूरे हिंदुस्तान ने गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर बड़ी जोर शोर से मनाया हमने भी यहाँ मनाया देश ने मनाया 26 जनवरी की परेड के साथ तो किसी ने स्कूल ऑफिस मोहल्ले में राष्ट्रध्वज ध्वज फहराकर तो किसी ने फेसबुक व्हाट्सएप पर तिरंगा लहराकर वहीं किसी ने राष्ट्रभक्ति के गाने सुने राजनीतिक बहस करी और छुट्टी मना ली <laughs>

आज देसी सायका में गानों के साथ बातें हम करेंगे उन एहसासों की जो जब हमारे जैसे लोग जो किन्हीं भी एक्स वाई जेड कारणों के चलते भारत से बाहर आकर बस गए हैं और जब हम भारत जाते हैं तो हमें किस तरह के जज्बात हमारे दिल में दिल में होते हैं वो जाने की डेट फिक्स हो जाने की बात तैयारियों की स्ट्रेस के बीच में भी

वहाँ जाने की जो खुशी होती है वो हम सबसे छुपाए नहीं छुपती डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ फ्लाइट वेन वी लैंड इन इंडिया आपका तो पता नहीं मेरा दिल इसी धुन पर थिरकने लगता है सुनिए

लगाइए गाना आज जिस तरह की तकनीकी परेशानियां मुझे स्टूडियो में आ रही हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ और ताकतें रोकने की कोशिश कर रही हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और कार्यक्रम सुनते रहिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने एंड से मैदान जंग छोड़ के ना भागें अभी जो गीत हमने सुना ये था टू की

शानदार मूवी रंग दे बसंती से प्रसून जोशी के बोल रहमान का संगीत और आवाज़ दलेर मेहंदी और चित्रा की पर्दे पर थे आमिर खान विद अ होल गैंग मैंने ये मूवी ना बहुत रिसेंटली अभी हाल में देखी कुछ था इसने यंग कॉलेज के लड़के जिस तरह पहले वो सब देश के सिस्टम से नाराज़ थे शिकायतें करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहते हुए कि

वो वक्त लोग कोई और ही होंगे जो देश पर मिट मर मिटे पर जब वक्त आया तो देश के लिए जुनून जागने पर ये वह, ये ही लड़के जो ऐसा कहते थे खुद जान पर खेल गए आई सी ऑल ऑफ अस इन देम क्या हम सब भी ऐसे नहीं हैं ऐसे ही हैं जानते हैं क्यों क्योंकि

हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो लोग जितना भी समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी

अपनी छतरी तुम तुमको देते कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में तुम को चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी

लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी सी जैसी ही है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में हुशियारी है

थोड़ी तू तू मैं मैं है और थोड़ी खींचा दानी हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है

जी हाँ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और जुगाड़ करने में तो हम लोग माहिर हैं जैसा कि यहाँ बैठकर हम कर रहे हैं ये गीत था फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से बोल जावेद अख्तर के संगीत जतिन ललित का आवाज़ उदित नारायण की और पर्दे पर आर किंग खान यानी कि शाहरुख खान आज देसी ईयक में गानों के साथ बात हो रही है उन एहसासों की जो हम महसूस करते हैं

वेन वी ट्रेवल फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया हमने कल कई लोगों से इस बारे में चर्चा करी और एक बात जिसने हर बार मेरे और बताने वाले के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी वो ये कि जब हमने पूछा कि इंडिया जाते वक्त वॉट आर द थिंग्स दे रियली लुक फॉरवर्ड कई तरह के जवाबों के साथ एक जवाब ऐसा था जो सब ने कहा गैस कर

अजी अपने मन को टटोलिए देखिए शायद वो ही बता दे तो जवाब ये था हमको जो जवाब विदाउट फेल हर किसी से मिला तो अपनों से मिलने तो अपनों से मिलने का चांद तो सबसे बड़ा होता है पर उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इन एवरीबडीज़ माइंड इज़ फूड अपना देसी खाना वो डिशेज़ जिनके साथ हम वहाँ बड़े हुए हैं जो यहाँ इतनी आसानी से या उस तरह के स्वाद वाली हमें नहीं मिलती

और नो uh, मैटर uh, no कोई यहाँ कितना एक्सरसाइज कर रहा हो वज़न घटाने की कोशिशों में लगा पड़ा हो इंडिया जाना है तो फिर खुल कर खाना है वाली स्ट्रैटेजी सबकी रहती है वो घर के बने बेसन के लड्डू माँ का स्पेशल हलवा या किसी खास जगह की खास डिश <laughs> क्यों आप भी मुस्कुरा दिए ना ये सुनकर और हाँ यहाँ बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है

डोर कहीं गहरे से जुड़ी है क्योंकि ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता

harse aa long chal tu ab diware

थाउजेंड की फिल्म का नाम था स्वदेश बोल जावे अख्तर के संगीत ए.आर. रहमान का आवाज़ उदित नारायण की और पर्दे पर एक बार फिर शाहरुख खान ब्रिलियंट मूवी विच शोकेस केज द इनर कॉन्फ्लिक्ट पीपल लाइक अस हियर पर आपको मैं एक किस्सा बताऊँ इस बार जब मैं इंडिया गई तो वहाँ मुझे मौका मिला कुछ ऐसे लोगों से मिलने का आपको बताती हूँ जिन्होंने

IIT से पढ़ाई करी फिर यू uh, आकर सेटल हुए अपने लिए एक uh, अपनी कंपनीज में एक जगह बनाई काम किया और uh, उसके बाद भारत लौटने का निश्चय किया लेकिन किसी और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए नहीं दे रिटर्न टू देयर ओन सिटी पुटिंग देयर शार्पेस्ट माइंड एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज टू डू थिंग्स विद फॉर देयर कम्यूनिटी सिटी और कंट्री बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर

उनका काम देखकर, कर विच प्रूव्स कि देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा आने भर की देर है जुनून की लोगों में कभी नहीं <laughs> आज आपके साथ देसी जायका में मैं हूँ पूजा कुछ दो चार रोज़ पहले इंडिया से लौटी हूँ और अभी भी वहीं की खुमारी है ये रिसेंट विजिट 26 जनवरी पर लोगों की देश को लेकर जो इमोशंस दिखे कुछ इन्हीं सब का नतीजा ये आज का एपिसोड है हम बातें कर रहे हैं

कि इंडिया जाते वक्त या वहाँ पहुँच कर होने वाले इमोशंस की जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने इस बात की चर्चा कई लोगों से की खाने वाली बात निकल कर सामने आई और एक अहम बात कि इंडिया जाने का मतलब होता है भाई अपनों से मिलने का मौका अपने पेरेंट्स भाई बहन स्कूल कॉलेज के कुछ बिछड़े यार दोस्त सहेलियाँ तो इस बात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो लोग

जिनके पेरेंट्स अब वहाँ नहीं हैं भाई बहन भी कहीं किसी और जगह मूव हो गए और वो लोग खुद भी कई सालों से I mean, आई मीन तीस चालीस सालों से यहाँ बाहर आकर बस गए हैं उन्हें इंडिया विजिट में क्या ये मिलने मिलाने वाला चार महसूस होता है हमने पूछी ये बात और जवाब मिला जवाब मिला हाँ महसूस होता है माँ बाप या बिल्कुल नज़दीकी परिवार

ना होने के बावजूद भी महसूस होता है ये खिंचाव दूर के रिश्ते भी जब खींच के गले से लगा लेते हैं वो पुराने घर के पास वाली चाची भी माँ जैसे प्यार से बिठाकर हाल पूछती है तो मन भर जाता है और हो भी क्यों ना कहा गया है ना है प्रीत जहाँ की रीत सदा

Mmm mmm j j j o

मान चुकी सारी दुनिया में बात मैं बात वही

ने तजलों तो को तो जीता है जहां राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है इतने पावन हैं लोग जहां इतने पावन हैं लोग जहां

जीते होंगे देश किसी ने हमने दिलों को जीता है इसके लिरिक्स वही एक बार मतलब आपने हर तरफ ये गाना सुना होगा कल भी सुना होगा पहले भी कई बार सुना होगा पर

कुछ तो है ऐसा इतनी सच्चाई लगती है और जिस तरह से महेंद्र कपूर जी ने गाया है इस गाने को जितनी बार भी सुनो उतनी बार दिल को अच्छा लगता है उन्नीस की मूवी थी पूरब और पश्चिम महेंद्र कपूर जी की आवाज़ थी कल्याण कल्याण जी आनंद जी का संगीत और पर्दे पर मनोज कुमार मनोज कुमार जी के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था

ये उनकी दूसरी मूवी थी पूरा पश्चिम जिसमें उन्होंने अपना नाम भारत रखा था एक पहली मूवी थी जिसमें उनका नाम भारत था वो उपकार और पूरा पश्चिम एक सीरीज़ ऑफ मूवी जो पेट्रियाटिक मूवीज़ मनोज कुमार जी ने की थी उसमें ये चौथी मूवी थी पहली मूवीज़ थी शहीद जिसमें सरदार भगत सिंह का किरदार निभाया है इन्होंने फिर रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति

और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इन सब किरदारों को निभाते निभाते देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें भी कही न कहीं ना कहीं ज़रूर ज़रूर छुआ होगा उनकी एक फ़िल्म शहीद से एक गीत जो हमें बहुत पसंद है ये फिल्म भगत सिंह के जीवन पर बनी थी और ये गीत बात करता है वतन पर जान लुटाने की आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अगर आप सेना में नहीं हैं तो भाई वतन पर जान लुटाना आप कहेंगे ये

आज के परिपेक्ष में कैसे अगर भाई चार लोग गलत बात कर रहे हों आज या गलत काम कर रहे हों और आप अपनी सच्चाई पर अडिग खड़े रहें तो ये जो साहस है ना ये जान लुटाने वाली वीरता से कम नहीं है और इस गीत में कहे गए जज्बात उनसे कुछ अलग नहीं है बोल और संगीत प्रेम धवन के आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की सुनिए

कहते भी गए आजादी के परवाने जीना तो उसी

भी सही पर लगन एक है जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे ए वतन ए वतन हम तो तेरी कसम तेरी राम तक लुटा जाएंगे ए वतन, ए वतन।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम तेरी जान पठी जो कहर की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम तेरी धरती पे जो कदम गैर का उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम उस कदम का निशान तक मिटाएंगे

आएगी अब सामने से उसे हम गिरा जाएंगे ए वतन एवन तो तेरी तेरी हर बार ये गाना सुनती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं

आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो फ्री नेशफिल के ज़रिए विच इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड रेडियो विच रन्स ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक यू सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट आर रेडियो स्टेशन गो टू आर वेबसाइट रेडियो फ्री नेशफिल डॉट और वहाँ बहुत सिंपल बटन्स हैं जस्ट गो देअर यू कैन फाइंड ऑल द फॉर्म्स और वहाँ आप थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं

और उससे भी एक बहुत इजी वे है जो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने हमें सपोर्ट करने के लिए फॉलो किया है हम सब ऑनलाइन शॉपिंग्स करते रहते हैं इफ़ यू गो टू अमेज़ोन डॉट इस्माइल इसमाइल डॉट अमेजान डॉट कॉम फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड मेक रेडियो फ्री नैच योर चैरिटी थैंक ऑल द लिसनर्स हु ऑलरेडी टुक दैट स्टेप वी डिड दैट ट्यू एंड इट्स वेरी ईजी टू सेटअप अ वर सेटअप

and a wonderful way to support that community ek aur baat ki if you have a business and are trying to advertise it to diverse audience um, you can run your advertisement here with us at a very reasonable and affordable cost contact us and we will help you to set it up aap sun rahe hain desizai ka puja ke sath aur aaj baat hai un ehsason ki jo desh se dur baithe hum hindustaniyon ko hoti hain

जब हम बातें करते हैं अपने देश की एज दिस सॉन्ग सेज मैं जहाँ रहूं जहां मैं याद रहे तू सुनिय

जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू फिल्म का नाम राजी बोल गुलजार के संगीत शंकर एहसान लॉय का आवाज़ सुनीति चौहान की और पर्दे पर बेहतरीन अदाकारा आलिया भट्ट आगे बढ़ते हैं अब आ, हम में से मैं जैसे बात कर रही थी कि इंडिया जब जाते हैं हम यहाँ से तो किस तरह के इमोशंस होते हैं उसी बात के कॉन्टेक्स में कि आ, हम में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका

जन्म पढ़ाई लिखाई सब कुछ बड़े शहरों में हुआ होगा और उन्हें गांव वगैरह की ज़िंदगी को कभी नज़दीक से देखने का मौका नहीं मिला होगा आजकल जब हम यहाँ से इंडिया ट्रैवल करते हैं तो यहाँ की तरह ही क्योंकि इंडिया में भी सड़कें अभी काफ़ी अच्छी हो गई हैं तो हम यहाँ की तरह ही भाई परिवार को एक बड़ी सी गाड़ी में भर वेकेशन के लिए रोड ट्रैवल पर निकलना पसंद करते हैं ऐसा मैंने बहुत लोगों को करते देखा है तो

आज परिवार को जब हम साथ लेकर इस तरह से निकलते हैं तो उन यात्राओं में उनका वो कभी सड़क के किनारे छोटी सी दुकान में बैठकर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने का आनंद लेना या फिर लहलाते खेतों को देखकर गाड़ी रोककर कर भर के उस नज़ारे को आंखों में बसा लेना किसी गांव के पास से अगर निकलें तो सर पर बोझ या पानी लेकर जाती औरतों का दिखना

या बेफिक्री में घूमते बच्चों का देखना। कई जगह तो बड़े बड़े होटल्स तक में गांव की थीम पर होटल्स बनने लगे हैं हाँ आप सोचिए ऐसा क्यों शायद शायद अच्छा लगता है अच्छा लगता है अपनी असली जड़ों के अपनी मिट्टी के करीब होना अपने बच्चों को वो सब पास से दिखा पाना जहां धरती सुनहरी अंबर नीला बिल्कुल इस तरह

ho oh.

से मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा बोल पपिया गोयल गाए बोल पपिया गोयल गाए सावन घिर के गाय ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा

सदस्य मेरा ऐसा हाँ, सदस्य मेरा हाँ.

ऐसा देश है मेरा ये गीत सुनने में जितना प्यारा है देखने में भी उतना ही अच्छा है 2004 की फिल्म वीरजारा बोल जावेद अख्तर के संगीत स्वर्गीय मदन मोहन जी का आवाज़ लता मंगेशकर उदित नारायण गुरदास मान और प्रथा मजूमदार की पर्दे पर थे शाहरुख खान विद फ्रिटी फ्रिटीजेंटा आज बातें एक इमोशन की जो हम जैसे बाहर गए लोग भारत जाने पर महसूस करते हैं तो कई बार जब हम

काफ़ी दिनों के गैप के बाद भारत जाते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें बदली हुई भी लगती हैं चीज़ों आपने भी महसूस किया होगा अगर एक लंबा गैप हो जाए इंडिया जाने के विजिट्स में चीज़ों के दामों से लेकर लोगों के पहनावे तक कई पुरानी जगहें हमारी पहचाने रास्ते अपना रूप बदल चुके होते हैं और जगह ही क्यों कभी कभी लोग भी बदल गए होते हैं पर कई बदलाव

अच्छे भी होते हैं जैसे कि अभी जो सत्तरवीं गणतंत्र दिवस की परेड हुई उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी आई एन वे उसके वेटरन्स ने पहली बार परेड में हिस्सा लिया ये एक बहुत बड़ी बात है दूसरा एक बड़ा बदलाव कि इस बार आसाम राइफल रेजिमेंट की एक पूरी महिला टुकड़ी थी जिसने परेड में हिस्सा लिया

और मैं पढ़ रही थी उस बारे में तो जो उस महिला टुकड़ी को जिन्होंने लीड किया था उन्होंने बताया कि वो एक तीस वर्षीय महिला हैं माँ हैं और उनके पिताजी राजस्थान में एक बस कंडक्टर थे कहाँ से वो सपना शुरू हुआ होगा और आज वो कहाँ पे पहुँच गई तो ये जो बदलाव हैं ये मतलब एक बड़े पॉजिटिव बदलाव हैं और इसी

इसी नोट पे अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इंडिया में आजकल हम आ, लोग अपने बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में भरपूर लगे हैं और ध्यान दे रहे हैं अब बात करें जैसे मेरा अपना शहर जहाँ के लिए भाई कहा जाता था कि ट्रैफिक इज़ अ मेस वहाँ वहाँ हमने लोगों को ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करते देखा लोगों को एक्चुअली

ट्रैश रास्ते पर कहीं भी फेंकने की बजाय ट्रैश बिन ढूंढते हुए देखा और उससे भी अच्छा कि ये बात उन्हें उनके बच्चे याद दिला रहे थे ये देखा कि सड़कें साफ हैं दिन में सिर्फ अट्ठारह बीस घंटे इलेक्ट्रिसिटी होना नॉर्मल बात मान लेने वाले शहर को ट्वेंटी फोर सेवन इलेक्ट्रिसिटी पाते हुए देखा अपने कई दोस्तों को घर और काम की जिम्मेदारियों के साथ कई सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ते हुए देखा

लोगों में समाज के प्रति जिम्मेदारी देखी आप सोच रहे होंगे या आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ी छोटी सी बातें पर बस बदलाव तो है ये सब देखकर अपने देश और देश में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और मैंने बहुत गर्व महसूस किया यहाँ हजारों मील दूर रहकर भी जब कोई भी भारतीय कहीं भी

कोई उपलब्धि प्राप्त करता है वी ऑल सो वी ऑल फील सो प्राउड कि फेसबुक की दीवारें व्हाट्सएप सब अप्रिसिएशन से हम भर देते हैं भारत की स्पोर्ट्स में होने वाली हार या जीत हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है देश को पॉलिटिक्स देश की पॉलिटिक्स से लेकर न्यू रिलीज मूवी तक हर बात पर हमारी नजर रहती है क्यों क्योंकि हम तो भारत से बाहर निकल आए

पर भारत को हमारे अंदर से कोई ताकत नहीं निकाल सकती भारत हमको जान से प्यारा है सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है

जान से प्यारा है सबसे यारा गुलिस्तान हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुरबान है भारत भूम जान से प्यारा है

हमारा

हिंदुस्तानी नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है फिल्म का नाम रोज़ा बोल पी के मिश्रा के संगीत एआर रहमान का रोज़ा के इस डेब्यूट साउंडट्रैक एल्बम को म्यूज़िक कंपोजर थे एआर रहमान आवाज़ हरिहरन की पर्दे पर अरविंद स्वामी आज के टॉपिक के साथ इतने इमोशंस दिल में चल रहे थे कि इतना कुछ कहने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले

उम्मीद करती हूं कि कुछ बातों से आपने खुद को जुड़ा हुआ पाया होगा किसी बात पर आपने भी दूर बैठकर ही सही मेरे साथ हल्का सा मुस्कुराया होगा सर को हिलाकर मेरी बातों से सहमति जताई होगी हम यहां दो मिनट लेकर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं जनवरी 22 को देसी जायका ने दो साल पूरे कर लिए आप तो हमारी हस्ती है इस कार्यक्रम का वजूद है

आप जब भी मिलने पर या व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने कोई कमेंट्स देते हैं वो हमारे लिए ना बॉनविटा बूस्ट और हॉर्लिक्स की जॉइंट पावर से भी ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपना इनपुट ऐसे देते रहिए प्यार करिए नाराज़ होइए पर हमें बताइए ज़रूर कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी एक ऐसे गाने से जो 26 जनवरी पंद्रह अगस्त के मौके पर हर तरफ गूंजता हुआ सुनाई पड़ता होगा आपको जिसे सुनकर

हम भारतीयों की आंख नम हो जाए जिसे कितनी बार भी सुनने के बाद उससे कभी दिल न भरे कविराज प्रदीप के बोल सी रामचंद्रन का संगीत और लता जी की सदी आवाज़ में गहरे एहसासों का वो जो कंपन जो हम सब के दिलों की धड़कनों में उतर जाए अब इस गाने के साथ पूजा को इजाज़त दीजिए टिल विमीत नेक्स्ट टाइम तब तक मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए